कैसे हैं आप आप सुन रहे हैं अवधूत दत्ता त्रय जी की 24 गुरुओं से ली गई शिक्षा के बारे में अवधूत दत्ता त्रय जी ने इस प्रकार के गुरु बनाए थे जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते जैसे कि एक बच्चा एक भृंगी एक भंवरा या फिर एक वेश्या यानी कि अपने आसपास की अनेका अनेक चीजों व्यक्तियों प्राणियों से उन्होंने शिक्षा ली और उन शिक्षाओं को उन्होंने अपने जिंदगी में अमल भी किया पिछली दफा अब दूध दत्तात्रेय ने बताया कि भाई ज्यादा संग्रह नहीं करना चाहिए क्योंकि अपनी प्रिय वस्तु का यदि कोई संग्रह करे तो वो दुख का कारण है शरीर की तो बात यह अलग है मन से भी किसी वस्तु का संग्रह नहीं किया जाना चाहिए और ये भी बताया कि एक भोला भाला निश्चेष्ट जो नन्हा बच्चा है और दूसरा वो पुरुष जो गुणातीत है वही सुखी है इसलिए मान और अपमान का कोई ध्यान किसी भी चिंता में नहीं पढ़ना चाहिए, अपने आप में रमण करना चाहिए, अपने साथ ही क्रीड़ा करनी चाहिए, है ना? गुणातीत पुरुष की बात की गई, गुणातीत, गुणातीत कौन होता है? वही, जो भगवान को शनागत हो जाता है, नाम मात्र की शनागति से बात नहीं हो रही है, पूरी पूरी शनागति, हे प्रभु, जिस हाल म भगवान के नाम में निमग्न हो जाना, भगवान की कथाओं में निमग्न हो जाना, हुँ? और आज एक और बड़ी ही सुंदर शिक्षा के बारे में बता रहे हैं अब्दुल जी, दत्तात्रेय जी, उन्होंने एक कुमारी लड़की से बहुत ही प्यारी शिक्षा ली है, कह रहे हैं कुचित कुमारी त्वात्मानम् व्रणानान् ग्रहमागतान् स्वयं तानरे हया मास क्वापि यातेषु बंधुसु पांचवा श्लोक है श्रीमद् भागवतम के 11वें स्कंद के 9 अध्याय का पांचवा छठा सातवां आठवां ये जो श्लोक है ये चार श्लोक इसमें एक बहुत ही सुंदर शिक्षा के बारे में बता रहे हैं कह रहे हैं कि एक बार किसी कुमारी कन्या के घर उसे देखने के लिए, उसका वर्णन करने के लिए कई लोग आए हुए थे। उस दिन उसके घर के लोग, यानी माता-पिता आदि कहीं बाहर गए थे। इसलिए उसने स्वयं ही उनका आतिथ्य सत्कार किया। राजन, उनको भोजन कराने के लिए वो घर के भीतर एकांत में धान कूटने लगी। उस समय उसके कलाई में पड़ी शंक की चूड़िया� इस शब्द को निंदित समझकर कुमारी को बड़ी ही लज्जा मालूम हुई और उसने एक-एक करके सब चूड़ियां तोड़ डाली। अब दोनों हाथों में केवल दो-दो चूड़ियां रह गईं। फिर से वो धान कूटने लगी, पर वो दो-दो चूड़ियां भी बजने लगी तब उसने एक-एक चूड़ी और तोड़ डाली। अब दोनों कलाईयो उस समय लोगों का आचार-विचार निरखने परखने के लिए इधर-उधर घूमता घामता मैं भी वहां पहुंच गया। मैंने उस लड़की से ये शिक्षा ग्रहण की कि जब बहुत लोग एक साथ रहते हैं तब कलह होता है और जब दो आदमी साथ रहते हैं तब भी बातचीत तो होती ही है। इसलिए कुमारी कन्या की चूड़ी की तरह अकेले ही ये जो अवधूत हैं यानी दत्तात्रेय जी क्या कह रहे हैं वही जो कि श्रीमद् भगवत गीता में भगवान ने स्वयं कहा है विरक्तो जनसंगसदि यानी जनसंघ के साथ वास करने से विरक्त होना बहुत सारे लोगों के साथ मत रहना तो उस कुमारी लड़की को देखने के लिए कुछ लोग आए रिश्ता करना था और वो ये दिखाना नहीं चाहती थी कि हम बहुत गरीब लोग हैं। तो जो बहुत गरीब होते हैं, उन्हीं के पास समृद्धि का अभाव होता है। तो वो धान कूट रही थी कि भाई कुछ बनाना होगा। घर में चावल नहीं है कोई जानने ना पाए। तो जब मैं धान कूट रही हूँ तो ये चूड़ियाँ बज रही हैं। तो ये और माता पिता भी घर में नहीं है, भाई घर में नहीं है, ये भी जान लेंगे, तो सुरक्षा की दृष्टि से भी ठीक नहीं रहेगा। इसलिए उसने अपनी चूड़ियों को तोड़ डाला। लेकिन दो चूड़ियाँ जो थी, वो भी बज रही थी, तो एक ही चूड़ी रखी उसने, उसे भी तोड़ डाला। तो दत्तात्रय जी क दूर करने के लिए उसे हाथ से उतार देती है या तोड़ देती है इसी प्रकार से जो ज्ञान योगी हैं जिन्हें मनन करना होता है मेडिटेशन करना होता है वो बहुत लोगों के साथ ना रहें उन्हें भी त्याग का अभ्यस्त होना होगा त्याग का और वो निसंग रहें किसी के साथ ना रहें है ना ये बात है ज्ञानियो पर ये बात भक्तों के लिए नहीं है क्योंकि श्रीमद् भगवत गीता में भगवान ने भक्तों के लिए क्या कहा है मतचित्ता मतगत प्राणा बोधयंता परस्परम कि भाई ये जो भक्त लोग हैं ये अपने चित्त को मुझ में रखते हैं और अपने प्राणों का एकमात्र प्रीति का विषय मुझे ही बनाए रखते हैं उनके प्राण मुझ में ही रम और आपस में मेरी ही कथा कहते और सुनते हैं मेरे ही नाम का गायन करते हैं संकीर्तन करते हैं अर्थात भक्त अगर सजातीय हूं स्निग्ध हूं तो उन्हें साथ रहना चाहिए क्योंकि तब वो सत्संग का आनंद ले सकते हैं तब वो संकीर्तन का आनंद ले सकते हैं जैसे कि अगर कोई राजकुमारी है हुँ? और उसका ब्याह हो गया, बड़ा ही सुंदर राजा पति मिला उसे। अब वो अपने पति की खुशी के लिए हमेशा एक नहीं अनेक चूड़ियाँ पहनेगी, और वो इस तरह से चूड़ी पहनेगी कि उन चूड़ियों की झंकार सुनाई देगी, और उस झंकार से उसके पति का हृदय बड़ा ही प्रसन्न होगा। इसी प्रकार जो ऐश्वर्य शालिनी � वो अपने आश्रित वैष्णवों को मधुर से मधुरतर श्री कृष्ण नाम कीर्तन की ध्वनि रस का अनुभव कराने के लिए परस्पर संगी बना देती हैं तो इस प्रकार के जो निष्काम भक्त हैं यदि वो एक साथ रहें तो कोई डर नहीं है है ना तो यहां बात हो रही है निष्काम भक्तों की निष्काम भक्त हूं पहली बात अर्थात हो उनके अंदर अपने-अपने हित को लेकर के कोई मारा मारी ना हो क्योंकि अगर हम आम घर में देखते हैं तो वहाँ पर अगर पांच लोग सात लोग हैं और उन सातों के जो ambitions हैं, aims हैं, उनके जो उद्देश्य हैं जीवन के वो अलग-अलग हैं तो उन उद्देश्यों को लेकर खींचतान रहती हैं है ना कोई एक को बड़ा समझता है क तो कलाहट बनी रहती है, लड़ाइयाँ होती रहती हैं, difference of opinion, मतभेद ये होता रहता है, क्योंकि कामनाएँ हैं और विभिन्न प्रकार के मत हैं, सोच हैं, विचार हैं, तो वहाँ एक साथ रहना बेकार है, लेकिन हाँ, ये उनके लिए बात कही जा रही है एक साथ ना रहने की, जो कि जीवन में उच्च अवस्था को प्राप्त करना चाहते हैं यानी जिन्हें जीवन से उदासीनता हो गई है जीवन से उदासीनता कर यह जो भोग का जीवन है भौतिकता का जो जीवन है उससे उदासीनता हो गई है और अब वो भगवान को जानना चाहते हैं समझना चाहते हैं तो उनकी बात हो रही है कि वो अगर निसंग रहेंगे तो ये कार्य आसान होगा तो शुरुआत ऐसे ही होती है मान लीजिए कोई व्यक्ति बहुत भरे पूरे परिवार में रह रहा है और वो भजन करना प्रारंभ कर दे और घर के लोग उसके भजन की बात को समझे ही ना और उसे डांटे डपटे डर दिखाएं उसके पूजा पाठ की सामग्री को बाहर फेंक दें हम्म उसके हरि नाम की माला को तोड़-फोड़ के फेंक दें उसके तिलक को गायब कर दें कि वो वो अगर सात्विक आहार कर रहा है तो उसके आहार में वो गंदगी मिला दे अगर वो मासा है तो उसके आहार में मासादि मिला दे तो इतना भयंकर कर्म अगर कोई कर रहा है किसी भक्त के साथ, तो ऐसे व्यक्ति को अगर घर छोड़ना भी पड़ा, तो शास्त्र उसकी इजाजत देते हैं, है ना? क्योंकि शुरुआत म आम व्यक्ति समझ नहीं पाता है। वो सोचता है कि ये सब ढकोसला है, दिखावा है, ढोंगी है ये ढोंगी। तो शुरुआत में तो निसंग रहना पड़ता है, लेकिन जब हम भजन करते करते एक स्तर पर पहुंच जाते हैं, तो फिर देखते हैं कि हमारे जैसे अनेक भक्त लोग हमें मिलने लगे हैं। भक्तों का एक समाज बन जा� भजन करते हैं, सत्संग करते हैं, संकीर्तन करते हैं और फिर धीरे-धीरे देखते हैं कि वो जो भक्तों का समाज है वही हमारा अपना परिवार बन जाता है और याद रखिए यहां हर कोई निष्काम है यहां किसी को किसी से कुछ नहीं लेना है कोई स्वार्थ नहीं है सब एक दूसरे की सहायता करना चाहते हैं वेश्नव सेव तब ऐसे लोग परम आनंद का अनुभव करते हैं परम आनंद का तुष्यंती रमंती जा भगवान ने कहा है कि ऐसे लोग बड़े ही संतुष्ट रहते हैं और वो आनंद में रमण करते हैं क्योंकि भगवान का नाम भगवान के नामों का कीर्तन भगवान का महाप्रसाद भगवान की लीलाएं भगवान की कथाएं भगवान का धाम भगवान से संबंधित और भगवान से विमुख जो कुछ भी है, भगवान के अलावा जो कुछ भी है, वही माया है। माया की यही परिभाषा है। भगवान से हटकर चाहे कुछ भी क्यों ना हो, अगर उसमें भगवान का समावेश नहीं है, उसमें भगवान के प्रति सेविबुद्धि नहीं है, और निज के प्रति, अपने प्रति सेवक का ज्ञान नहीं है, तो वही माया है। यही माया की परिभाषा हमारे शास्त्र देते चले आए हैं तो दत्तात्रेय जी ने बहुत कुछ सीखा है अपने विभिन्न गुरुओं से और कृपा कितनी की है उन्होंने कि इन गुरुओं से उन्होंने जो कुछ सीखा है वो उन्होंने हमें भी बताया है है ना एक ही बात हमें हमेशा याद रखनी होगी कि अभी हमने ये बात सुनी कि निसंग रहना चाहिए भजन के लिए शुरुआत ऐसे ही होती है लेकिन बाद में हम भक्तों का संग करते हैं भक्तों के संग में रहना बहुत जरूरी है क्योंकि भगवान ने कहा है कि देखो भाई सत्संग से ही मुझे जाना जा सकता है और जो सत्संग में हमेशा जाते हैं सत्संग, सत्संग का अर्थ समझना होगा सत्सं श्री की श्री राम की श्री नरसिंह भगवान की अगर ये लीला कथा कहीं नहीं मिल रही है हमें अगर भगवान के गुणानुवाद यानी भगवान की महिमा के बारे में कोई नहीं बोल रहा है और सारी बातें जो है वो गुड स्टाइल ऑफ लिविंग की बात हो रही है यानी कि अच्छा जीवन कैसे जिए हमें ये नहीं करना तो सत्संग के नाम पर भी वो सत्संग नहीं है। सत्संग का मतलब है भगवान की लीला कथा, उनकी महिमा का वर्णन, शास्त्रों से, श्रीमद्भागवतम से, श्रीरामायण से, हुँ? ये है सत्संग। अगर ऐसा नहीं होता है, तो फिर वो सत्संग नहीं कहलाएगा, और इसके वश में भगवान भी नहीं होते तब, है ना? तो सीधी सी बात भगवान यही कह रहे हैं कि देखो ज्ञान गर्म करे लोग नाही जाने भक्ति योग नाना मते हुईया अज्ञान तार कथा नाही सुनी परमार्त तत्व जानी प्रेम भक्ति भक्त गण प्राण ये याद रखना होगा हमारे आचार्य कहते हैं कि इस दुनिया में बहुत लोग मिलेंगे हमें ज्ञानी कर्मी लेकिन तो भी उसी मत अच्छी तरह से बताया गया है भगवान के बारे में बताया गया है क्योंकि प्रेम भक्ति ही भक्तों का प्राण है जिसे प्रेम भक्ति मिल जाती है उसके जीवन में सच्चा आनंद आ जाता है याद रखिए